के द्वारा मैंने महाकाली के रूप को काट दिया और मेरा मन अखंड में अद्वैत में विलीन हो गया जगत फूल गया और तीन दिन तक वो समाधि में रहे तो श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित हो गए अद्वैत का चरम रियलाइजेशन उसके बाद तोतापुरी जी वही है शाम होती तो श्री राम कृष्ण जय मा जय मा जय मा जय मा जय मा जय मा, मा मा मा मा मा शाम को तो माँ का नाम लेने लग जाते तो ने का, अरे ये क्या रोटी थेपता है उधर रोटी बनाते हैं ना अपने ब्याह तो चकला बेलन से करेंगे या फिर हाथ से उधर पंजाब में अरे ये क्या रोटी थेपता है श्री राम कृष्ण ने कहा सलाह मैं रोटी थेपता हूं कि मैं मां का नाम लेता हूं? अरे छोड़ अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित सिर का टोपी होकर पैर का जूता क्यों बनता है ये तो बहुत निम्न बात है यह द्वैत की बात श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मां की का रिजेक्शन किया हुआ क्या तोतापुरी जी के पेट में दर्द हो गया इतने दिन तक रहे पंजाब का शरीर बंगाल का पानी वो पंजाब का शरीर बीजे हुआ टूटने लगा एक दिन जोर से पेट में दर्द हुआ पेट में छट पटा रहे हैं छट पटा रहे हैं रात को उठे सोचा ब्रह्मज्ञानियों के लिए शरीर कौन है याद रखिए वे ब्रह्म थे ब्रह्म का ज्ञान था अद्वेत वेदांत में प्रतिष्ठित ब्रह्म ज्ञानियों के लिए शरीर कौन है शरीर की पीड़ा सहकर शरीर को धारण करने की क्या सार्थकता उठे और गंगा में अपने शरीर का विसर्जन करने के लिए जाने लगे ये ऑर्डनरी महापुरुष नहीं थे याद रखिए जो श्री कृष्ण के अद्वैत के गुरु हो सकते हैं वो सामान्य महापुरुष नहीं होंगे लेकिन यहां एक मिराकल हो गया गंगा में इस पार से उस पार निकल गए पानी डूबने लायक नहीं मिला वापस आ गए डूबने लायक पानी नहीं मिला चुपचाप बैठ गए सुबह श्री रामकृष्ण आके पूछते हैं कैमोनाछो कैसे हो तो कहते हैं ये तुम्हारी तुम्हारी माई का क्या खेला हा? गंगा में डूबने के लिए गया तो भी पानी नहीं मिला डूबने का जिस माया को उन्होंने मिथ्या कह के रिजेक्ट किया था ये जगत मिथ्या श्री कृष्ण ने भी कहा तुम मां को नहीं मानते इसीलिए इतना कष्ट होता है फिर कहते हैं क्या कुछ कुंडली मारा सांप भी सांप है और चलने फिरने वाला सांप सांप भी साँप है ब्रह्म और शक्ति अभेद ब्रह्म को शक्ति से अलग अलग नहीं किया जा सकता और क्या कहते हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहते थे हम आएंगे किस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको ट्रेन किया लोगों को ट्रेन किया स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं अरे उससे भी एक ऊंची स्थिति है याद रखिये अद्वैत वेदांत जो ऑर्थोडॉक्स अद्वैत वेदांत है इस बात को नहीं मानता मैं अच्छी तरह बता रहा हूँ ये रामकृष्ण वेदांत अद्वैत वेदांत निर्विकल समाधि उच्चतम स्थिति है मैं मिला हूं महेश्वर जी गिरि महाराज थे महामंडलेश्वर थे वो यतीश्वरानंद जी की पुस्तक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ में जो चार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट बताया है जिसमें बताया है कि किस प्रकार एक भक्त एक एक इष्ट की तरफ आकृष्ट होता है धीरे धीरे उसमें अधिक प्रकाश दिखता है वो अपनी इकाई को बदलता है अपना इष्ट के साथ धीरे धीरे अंत में विलीन हो जाता है एक मैया एक ही रहता है उसके बाद में बताया है कि जब वो वापस आता है तब इस जगत को भी ब्रह्म में देखता है अपने इष्ट को दूसरे प्रकार से देखता है दूसरे उष्टों को भी अपने इष्ट के भीतर देखता है तब ये चपचाट बनाया दिखाया तो महेशाना जी के रथ रहते हैं कि वो निर्विकल समाधि एकमयितीय तत्तप तो हम तो स्वीकार करते हैं उसके बाद की बात हम नहीं स्वीकार करते श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि अद्वैत वेदांत में जगत को मिथ्या कह कर के कह कर के छोड़ना पड़ता है अभी बात हुई ना सारी आप मिथ्या की बात हो रही ये जगत मिथ्या जगत मिथ्या इस प्रकार से छत पर जा रहे हैं तो सीढ़ियों एक एक छिड़ी को छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं ना ये छीढ़ी जो है वो छत नहीं है ये सीढ़ी छत नहीं है छत पर पहुंच गए उसके बाद श्री राम कृष्ण कहते हैं जब हम उतरते हैं तब क्या देखते हैं कि जो छत है वह ईंट और चूने से बना हुआ है उसे सीढ़ियां भी जो है वह ईंट और चूने से बनी हुई है जो ब्रह्म है वही जगत भी हुआ है इसको स्वामी श्री कृष्ण कहते हैं विज्ञानी की अवस्था यह है श्री कृष्ण वेदांत और स्वामी विवेकानंद जब स्वीकार नहीं किया श्री रामकृष्ण ने कहा कोई बात अरे उसके ऊपर भी स्थिति है जब आप आंखें खोल कर जगत को ब्रह्म को सत्य देखते ब्रह्म को जितने में मनुष्य माने प्राणी दिखे उनको हम भगवान देखते हैं आंख खोल कर भी उसी को देखा और आंख बंद करके भी उसी को देखा आंख खोल कर भी उसी को श्री कृष्ण वचनामृत पढ़िए श्री राम कृष्ण एक जगह कहते हैं मैं सोचता हूँ क्या आँख बंद करके ही भगवान का ध्यान होता है आँख खोल करके भगवान का ध्यान नहीं हो सकता जिन जहां पर भी देखें सबको देखें वो भगवान को देखें नहीं हो सकता क्या यह है वैज्ञानिक स्थिति अब प्रश्न यह है कि हम हम तो वैज्ञानिक स्थिति में नहीं आए हैं हम कैसे इस चीज को जीवन में उतारें तो इसके लिए शंकराचार्य स्वयं कहते हैं अपने गीता भाष्य में कि जो ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण है जो स्थित के लक्षण है वो साधक के साधन है श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न हो गए जब नीचे आए तो सब में ब्रह्म को देखने लग गए स्वामी विवेकानंद निर्विकल्प समाधि में गए उसके बाद में सबको उन्होंने ब्रह्म देखा हम तो नहीं कर सकते तो क्या कर सकते उनका जो लक्षण है उनकी जो क्वालिटी है उनके मन की जो स्थिति है उसको हम प्रैक्टिस करें यह शास्त्र में शंकराचार्य ने खुद कहा है यह हम कर सकते खैर तो ये हुआ वेदांत के संबंध में श्री कृष्ण वेदांत के संबंध में मैंने आपको ये बात बताई और यही बात जैसा मैंने कहा श्री कृष्ण ने नरेंद्रनाथ को भी स्वीकार करवाई थी वो भी काली को नहीं मानते थे एक दिन स्थिति ऐसी आ गई कि खाने को घर में नहीं है श्री राम कृष्ण ने माँ स्वामी विवेकाम कृष्ण से स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र ने कहा कि जरा मेरी व्यवस्था कर दीजिए हमको माँ को खाने को नहीं है परिवार में खाने पीने को नहीं है तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि प्रार्थना आप माँ से कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता माँ करती है तो नरेंद्र बोलते हैं कि आप माँ से प्रार्थना कर लीजिए श्री राम कृष्ण कहते हैं अरे मैं तो रोज़ प्रार्थना करता कि नरेंद्र की व्यवस्था कर दो माँ कहती हैं कि वो मुझे, मेरे, मुझे नहीं मानता तो मैं क्या करूंगा करूंगी अगर आप किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे ना तो वह ना आपका बुरा कर सकता है ना भला कर सकता है, तो ठीक है तुझी जा, तुझी कर। उस दिन जाके उन्होंने प्रार्थना की और उस दिन श्री रामकृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए थे क्यों उन्होंने पता चल लगिया सबको बहुत उस दिन नरेंद्र दो बार गए तीन बार गए उसके बाद उन्होंने उनसे माँ से क्या मांगा ज्ञान दो भक्ति दो विवेक दो वैराग्य दो श्री राम कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए नरेंद्र ने रात को एक गाना सीखा माँ ही तारा त्रिगुण धरा परात परा ये गाना रात भर सोते सोते उसके बाद में वो सो गए श्री राम कृष्ण सुबह जब कोई व्यक्ति आया तो कहा देखो देखो ये लड़का कितना अच्छा है इसने मां को मान लिया माँ को मान लिया इन्हें शक्ति को मान लिया ब्रह्म और शक्ति अभेद यह है रामकृष्ण वेदांत अच्छा अब श्री रामकृष्ण ने लोगों को ट्रेन कैसे किया स्वामी तुरानंद जी की बात हरि भाई उस समय युवक थे वेदांत पढ़ा करते थे पंचदशी प्रसिद्ध ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पंचदशी वेदांत का पंद्रह चैप्टर है उसके अंदर पहले पांच चैप्टर में सच्चिदानंद है ना हम बोलते हैं सच्चिदानंद पांच चैप्टर में सत का विश्लेषण है दूसरे पांच चैप्टर के अंदर चित्त का विवेचन है और तीसरे पांच चैप्टर में आनंद का विवेचन है। बढ़िया ग्रंथ वो पढ़ते थे विचार के द्वारा किस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त कर कुछ दिनों तक श्री रामकृष्ण के पास नहीं आए तो श्री रामकृष्ण ने जब आए तो पूछा अच्छा मैंने सुना है कि तुम वेदांत पढ़ रहे हो कि हां महाराज अच्छा ये बताओ वेदांत का सार क्या है यह एक ऑर्थोडॉक्स अद्वेत वेदांत की बात हो रही है वेदांत का सार क्या है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो बस उसको जीवन में उतारो इतना से पढ़ने की क्या आवश्यकता इसका अर्थ क्या इस जगत को मिथ्या समझकर उसके साथ व्यवहार करो यहां पर थोड़ा सा आपको मैं वेदांत समझाने का प्रयत्न करता हूं अभी हमने क्या कहा ब्रह्म सत्य और उसके बाद जब मिथ्या में आते हैं तो जगत भी सत्य प्रतीत होता है सब कुछ सत्य प्रतीत होता है इसमें कई बार भ्रम हो जाता है स्वामी विवेकानंद ने यह उपदेश दिया अमेरिका में और उनकी सिस्टर मिस मैरी हेल नाम सुना होगा जिन्होंने आप स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स सुने पढ़े हैं मिस मैरी हेल को उन्होंने बड़े सुंदर पत्र लिखे हैं उसने उसको भी कहा है जगत जो है इसमें सब कुछ ब्रह्म है तो उसने कुछ इस प्रकार की बात लिखी स्वामी विवेकानंद ने उसके उत्तर में एक कविता बनाकर बड़ी सुंदर बात रखी और मजाक करते हुए कहा याद रखो इस जगत को जैसा जगत दिख रहा है वैसा हम सत्य नहीं मानते जो ब्रह्म है आप मैं और आप ब्रह्म हैं लेकिन एक बात याद रखिए नाम और रूप मिथ्या नाम और रूप हटा दीजिए नाम रूप हटाकर अब देखिए ब्रह्म सर सब जगह ब्रह्म है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत का दृग दृश्य विवेक उसका पहला श्लोक में ही कहा गया है कि सत्य संसार की जितनी वस्तुएं हैं इनमें पांच चीजें विद्यमान है, है। सत्यित आनंद नाम और रूप सत चित आनंद तो ब्रह्म स्वरूप है और नाम रूप जो है वह जगत रूप है मिथ्या है तो जब हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है तब यह नाम रूप हटाने का और ये इतना कठिन हो जाता है कि बस हम नाम रूप लेके ही तो संसार में समस्त लोगों के साथ बात करते हैं और मैंने स्वामी विवेकानंद के दिवस पर जो मीटिंग हुई थी उसमें जितने लोग थे उन्होंने सुना होगा मैंने कहा था कि आप हम व्यक्ति को जब देखते हैं तो एक बॉडी के रूप में देखते हैं एक माइंड के रूप में देखते हैं उनके पीछे जो चैतन्य सत्ता है उसको देखने को उस रूप में देखने का प्रयत्न हमें करना चाहिए तो स्वामी विवेकानंद स्वामी श्री रामकृष्ण ने तुरानंद जी से कहा कि वेदांत को अगर प्रैक्टिकल करना है तो जगत को मिथ्या करो जगत से ऐसे व्यवहार करो कि वह मिथ्या है और स्वामी यतीश्वरानंद जी आपने नाम सुना होगा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट हुए थे अमेरिका में फॉरन में उन्होंने वेदांत प्रचार किया था उच्च कोटि के संत थे उन कहते थे डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली फैंटम फैंटम यानी क्या भूत जो दिखाई देता है लेकिन है नहीं ये जगत भी जो है वो फैंटम है दिखाई देता है लेकिन उसकी सत्ता नहीं है डोन्ट टेक इट टू सीरियसली ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट संसार में सब काम कीजिए लेकिन हम उसको इतना अधिक महत्व देते हैं कि वह अपने सिर पर चढ़ जाता है उसके बाद में सारे टेंशन इत्यादि सब कुछ होते रहते सारी समस्या होती तो श्री कृष्ण ने तुरयानंद जी को यह बात कही और बाद में क्या हुआ था उन्होंने प्रारंभ किससे किया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना और श्री रामकृष्ण ने कहा कि जगत को फिर उसी तरह से व्यवहार करो जगत को मिथ्या के रूप में देखो और तुरानंद जी के एंड में क्या हुआ था अंतिम वाक्य उनके महाशर् जब उन्होंने शरीर त्याग दिया बनारस में वो घर कमरा अभी भी है क्या कहा था उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम सत्य सत्य प्रतिष्ठित ब्रह्म भी सत्य है जगत भी सत्य है सत्य में सत्य प्रतिष्ठित वो है विज्ञानिक स्थिति में भी पहुंच गए थे श्री रामकृष्ण इस प्रकार से विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार से उपदेश दिया करते थे अब मैंने जो कहा वेदांत श्री रामकृष्ण वेदांत का मैंने रूप बताया श्री रामकृष्ण बहुत सब चीजों को मिथ्या मिथ्या बोलना बताया उन्होंने जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको लेकिन श्री राम कृष्ण द्वैत वेदांत को भी मानते थे विशिष्टा द्वैत को भी मानते थे और अद्वैत को भी मानते अब द्वैत वेदांत को अगर माना इसका मतलब क्या है हम भगवान को मान रहे भगवान को हमसे सेपरेट मान मान रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं भले ही स्वामी विवेकानंद ने वहां पर अमेरिका में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया लेकिन वे मजाक मजाक में कहते थे कि मैं जब जब लेक्चर देता हूँ तो अद्वैत वेदांत की बात करता हूँ लेकिन जब पेट में दर्द होता है तो मामा करके पुकारता हूं कभी उन्होंने कहा था कि मैं विशिष्ट अद्वैती और जब तक हम अपने देह में है ना जब तक हम अपने देह को सत्य मानते हैं तब तक हमको भगवान को भी सत्य मानना पड़ेगा जो हमसे भिन्न है हमसे एक नहीं है अहम ब्रह्मास्मि नहीं नाहम नाहम तूहू तूहू मैं नहीं तू और श्री राम कृष्ण इसको भी समझाने के, के लिए कहते थे हनुमान जी की बात हनुमान जी से जब पूछा गया कि तुम राम ने पूछा कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो तो हनुमान जी कहते हैं देह हम, जीव बुद्धिया तो दासो इति जीव बुद्धिया जब मैं अपने आप को देह समझता हूं तो प्रभु मैं आपका दास हूं आप स्वामी जब मैं अपने आप को कॉन्शियस एंटिटी सेपरेट समझता हूँ जीव समझता हूँ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में जीव समझता हूं तब मैं अंश हूं आप पूर्ण है मैं आपका पार्ट और प्रभु ऐसी स्थिति यह भी आती है जब मैं अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा समझता हूं तब तमे वाह हम मैं और आप एक हो जाते हैं ये सारे वेदांत का क्विंटसन श्री राम कृष्ण इसे स्वीकार करते अब हम देखें हम हम किस लेवल पे हैं हम तो स्ट्रोंग बॉडी कॉन्शियसनेस है ना हम लोग तो अपने आप को देह ही समझते हैं अद्वे द्वेता अहम ब्रह्मास्मी मत बोलिएगा कृष्ण स्वयं कहते थे जब तक देह बोध है तब तुमको वचनावृत श्री रामकृष्ण वचनावृत पढ़ लीजिए अच्छी बार कितनी बार पढ़ लीजिए बार बार कहते हैं जब तक देह बोध है खाता पीता है हकता है और कहता है कि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि नहीं तब तक नाथ प्रभु तुम स्वामी मैं आपका दास ये भाव रखे लेकिन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट यहां पर क्या है मैं भगवान का दास हूं ये आइडेंटिटी ये पहचान ये वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं मेहता गुप्ता अरोरा मैं नहीं हूं और मैं हम लोगों ने सारी आइडेंटिटी हमारी वो की वही बना रखी है मैं मेहता गुप्ता भंडारी डॉक्टर ये सब लेकर बनाया है लेकिन मैं भगवान का दास हूं मेरी एक आइडेंटिटी है मेरी चैतन्य सत्ता है भगवान के साथ मेरा रिलेशनशिप है ये सबसे महत्वपूर्ण वेदांत का प्रैक्टिकल भाव है जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई वेदांत नहीं होगा अद्वैत वेदांत की बात तो छोड़ दीजिए जब तक देह है तब तक देह बुद्धिया तु दास हम प्रभु तुम स्वामी श्री रामकृष्ण है हम श्री रामकृष्ण की संतान है श्री रामकृष्ण के शिष्य हैं या हनुराम जी को मानते हो राम जी के दास कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण के बालक हैं और मैं उसकी मां हूं बालक कृष्ण को हो तो ये आइडेंटिटी बना लीजिए जो भी कृष्ण से सखा कृष्ण के साथ सखा का भाव बना लीजिए वात्सल्य का भाव बना लीजिए भगवान से कोई भी भाव बना लीजिए उसको अवश्य बना के लिए एक मेरे को अचानक याद आ गई बात बड़ी सुंदर बात मैं कह भुवनेश्वर दो वर्ष पहले की बात है वहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्म तिथि पर इसी प्रकार का चार पांच तीन चार दिन का उत्सव होता है उत्सव में गया तो देखा मैंने पब्लिक मीटिंग थी दस ग्यारह इस समय की मीटिंग थी और सुबह से कुछ कार्यक्रम चल रहा था रिट्रीट एक जैसे रास्ते में ही है साथ में एक, एक, एक माँ लेटी हुई थी और एक उसकी कन्या लेटी हुई थी और छोटा सा बालकृष्ण बालकृष्ण वो भी उनको लेटा रखा था उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा सुला दिया था सुला के रखा था और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा जब मैं बाहर लौट गया तब तक बच्ची भी उड़ गई थी और माँ भी उठ गई थी माँ वो बालकृष्ण को दे रही थी कुछ कर रही थी तो मैंने कहा कि मैंने देखा एकदम बालकृष्ण को सुगला के रखी तो क्या तो ये मेरा पहला पुत्र है मेरी कन्या तो बाद में हुई मेरा पहला पुत्र यह है, है वेदांत अपना समझिए कि भक्ति अद्वैत वेदांत मैंने कहा ना अद्वैत वेदांत हम जब तक शरीर मान रहे हैं तब तक श्री कृष्ण को मान लिए ना श्री कृष्ण को मान लिए ना श्री कृष्ण को तो बालक भाव से भी पूजा जा सकता है श्री राम कृष्ण को माँ के समरूप में भी समझा जा सकता है श्री कृष्ण को हम पिता समझते हैं श्री रामकृष्ण तो हमारे कितने निकट हैं उनको बनाइए अपने पहले उनके भक्त बने अपनी आइडेंटिटी पहले बदल लिए बार बार इस बात को कहता हूँ बार बार कहता हूं we are so strongly body conscious ंगली बॉडी कॉन्शियस एंड विदी वी आर कॉन्शियसर पेरेंट्स एक्सेट्रा नरेंद्र नाथ को भी यही हुआ था जो मैंने पहले दिन भी कहा जब स्वामी श्री रामकृष्ण ने कहा कि तुम तो नर ऋषि हो तो उन्होंने कहा अरे मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र पुत्र नरेंद्र दत्तु forcefully प्रयत्न करके पहले एक छोटी सी आईडनी बनाइए और उसके बाद में उसको धीरे धीरे धीरे strong करते जाइए अब हमने हम क्या करेंगे हम कौन है कृष्ण मिशन के सन्यासी, राम कृष्ण मिशन के सन्यासी तो फिर सन्यासी जैसा व्यवहार करेंगे हमने भी अपनी आइडेंटिटी जब तक हम श्री कृष्ण के सेवक दास ये नहीं बनाएंगे तब तक हमने भी परिवर्तन नहीं किया हमने सन्यासी भले बन गए होंगे लेकिन वेदांत नहीं बने तो वेदांत का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है अपनी आइडेंटिटी जैसा आप समझें उसके अनुसार उसको बदलना और श्री रामकृष्ण ने इस वेदांत को कई प्रकार से समझाया कई प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा के अनुसार समझाया एक विधवा थी ना आकर कहा कि आपने ध्यान करने के लिए बोला मैं ध्यान नहीं कर पाती मेरा मन जो है वो नहीं चंचल है नहीं ध्यान कर पाती अच्छा तो थे किसका ध्यान करती। ध्यान करती है तो क्या होता वो बाल विधवा मेरा एक कहते है, अच्छा। तो जब तुम उसको खिलाओ पिलाओ उठाओ बैठाओ उसके साथ करो तो सोचो कि तुम श्री कृष्ण की तुम्हारे इष्ट की सेवा कर रहे हो श्री रामकृष्ण ने उस वेदांत को प्रैक्टिकल कर दिया प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार एक नहीं अनेक दृष्टांत आपको मिल जाएंगे प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार उन्होंने बन गया उसकी बाद में उसकी काफी प्रगति हुई एक व्यक्ति आए नास्तिक मैं तो ईश्वर ईश्वर नहीं मानता ये आपके वेदांत वेदांत नहीं मानता ईश्वर नहीं मानता क्या करूं देख तो अच्छा मैं अगर ये बोलू तुमको कि तुम ईश्वर से ऐसा प्रार्थना करना कि हे प्रभु हे भगवान अगर तुम हो तो मेरी प्रार्थना सुनो ऐसा कर सकते हो दो हाँ तो मैं कर सकते किया। के ट्रैप में कह सकते हैं कैसा जो भी हो उसकी प्रगति हुई आनंद आया उसके जीवन में परिवर्तन हो गया किसी ने किसी प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना ये है प्रैक्टिकल वेदन दो दिष्टांत मैंने दिए श्री कृष्ण के जीवन आप पढ़िए नरेंद्रनाथ को उन्होंने क्या किया वो जब आते थे तो उनको कहते थे अध्यात्म रामायण पढ़ो अब अध्यात्म रामायण में लिखा है ये जगत मिथ्या है और बाकी जितनी चीजें हैं ये जो अपने जो कहा कि सब कुछ है ये बर्तन जो है वो सत्य है और कटोरी सत्य है ये भी ब्रह्म है ब्रह्म है कहते थे ये क्या आप मेरे को पढ़ने को सुना दे ये ये तो पागलपन है श्री रामकृष्ण कहते थे अरे मैं तुझे ये थोड़ी बोल रहा हूं कि तू तू उसको स्वीकार कर मुझे सुनाने के बोल रहा हूं ना तुझे सच पूछा जाए वो तो कहते थे कि उनका भाव इस प्रकार का है ये अद्वैत वेदांत का अधिकारी है उस अद्वैत वेदांत के अधिकारी को वे अद्वैत वेदांत की बात बता रहे हैं नरेंद्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो निराकार में स्वीकार करते हैं लेकिन अहम ब्रह्मिक में स्वीकार नहीं करते लेकिन वहां पर तो सर्वत्र ये लिखा है कि सब ब्रह्म है सब ब्रह्म है और वो जाकर हाजरा से जाकर वो बात करने लगे आप जानते हैं बड़ी मजेदार कहानी है कहने लगे अरे एक घटी घड़ा भी ब्रह्म है कटोरी भी ब्रह्म है थाली भी ब्रह्म है और हंसते लग गए जोर जोर से श्री राम कृष्ण भाव समा, समय अर्धभा में जाके उन्होंने श्री राम स्वामी विवेकानंद को स्पर्श कर दिया तब क्या हुआ स्वामी विवेकानंद को सर्वत्र ब्रह्म दिखने लगा सर्वत्र भगवान दिखने लगे अब जो भगवान दिखे भगव श्री राम स्वामी विवेकानंद को तो क्या हुआ और नाम रूप भी है, उसके साथ में ब्रह्मान दिख रहा है याद रखे नाम रूप जो है वो ब्रह्म नहीं है कुछ दिन तक ये भाव रहा उसके बाद में क्या हुआ वो भाव थोड़ा कम हो गया और वीर कहते हैं कि उसके बाद सारा जगत मुझे स्वप्नवत दिखाई देने लगा अनियल असद प्रतीत हुआ पहले ब्रह्म प्रतीत हुआ और वेदांत ये भी तो कहता है ना कि जगत जो है वो दिखाई देता है स्वप्नव दिखाई देता है मुझे स्वप्नवत दिखाई देता और तीसरी बात स्वामी विवेकानंद बाद में कहते हैं जब वे परिपराजक अवस्था में थे वो अपनी घटना सुनाते हुए कहते हैं एक जगह मुझे प्यास लगी रेगिस्तान में राजस्थान में जा रहा था देखा मैंने वहां पे तालाब है मैं उधर चलने लगा पानी झलमल कर रहा है परछाइया पड़ रही हैं वृक्षों की चलता गया चलता गया चलता गया पानी नहीं अचानक मुझे आया अरे ये तो मरीची का उसके बाद में उसके बाद में भी मैं चलता रहा दिखता रहा लेकिन मैं भ्रमित नहीं हुआ जगत के प्रति तीन दृष्टिकोण वेदांत की हो गई एक जगत और ब्रह्म एक सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान दूसरा जगत मिथ्या है और तीसरा जगत मरीचिका के समय है तीसरा दूसरा जगत स्वप्नवत है तीसरा मरीचिका की तरह और चौथी बात हुई थी श्री कृष्ण ने जब पहले उनको स्पर्श कर दिया था निर्विकल्प समाधि में तो जगत रहता ही नहीं कुछ भी नहीं रहता क्या रहता है कह नहीं सकते ये वेदांत के अद्वैत वेदांत की ये चार लेवल्स आप आप शास्त्र जब पढ़ेंगे तो कुछ लोग इसको महत्व देते हैं कुछ दूसरे को महत्व देते हैं किसी को इसको महत्व देते मूल बात है डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली चेंज योअर आइडेंटिटी अपनी इकाई अपनी पहचान को बदलिए अपने आप को समझिए कि हम भगवान की संतान है भी हम मृत नहीं हैं अगर मरेंगे भी तो भगवान के पास जाएंगे हम शरीर से मरेंगे लेकिन हमारी आत्मा अमर रहेगी ये सारी बात वेदांत में आती है मैं लगभग अपने कथन के एंड में आ गया हूँ समय टाइम हो रहा है मेरी तो इच्छा और भी थी बनारस में जिस प्रकार से सेवाश्रम में प्रैक्टिकल वेदांत किया जाता था बन बिहारी महाराज मारी स्वामी मुक्तानंद जी जिस प्रकार रोगी नारायण की सेवा किया करते थे उनके साथ ना थी खड़े खड़े रोगी है उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं बड़े बड़े खाव हैं उसको साफ़ कर रहे हैं स्पॉन्ज से भर रहे हैं आठ आठ घंटे खड़े खड़े उनके घुटने जो हैं वो टाइट हो गए थे भगवान के रूप में रोगी नारायण के रूप में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना रोगी नारायण लुच्चा नारायण चोर नारायण तो ये चोर को हटा दीजिए और उसके पीछे जो भाव है उसको देखने का प्रयत्न कीजिए ये प्रैक्टिकल वेदांत दोनों लेवल पे होना है प्रतिदिन हमें ये ध्यान करना है कि भगवान हमारे हृदय में विद्यमान हैं हम भगवान की संतान हैं हम भगवान के शिष्य हैं या सेवक हैं जो भी एक आइडेंटिटी अपनी बदलना है और जब आंख खोलकर हम बाहर जाएं, तो हम अगर टीचर हैं तो विद्यार्थी को देखें कि वो भगवान है अगर डॉक्टर है, तो जो पेशेंट है उसको मनी मन सोचें कि भगवान है अगर हम मैनेजर हैं तो ऑफिस में जाएं, तो हमारे सबॉर्डिनेट को सोचें कि वे भगवान हैं इस प्रकार से वेदांत को अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयत्न करना चाहिए इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ